रोनी जो कि चोरों के गैंग का मुखिया मालूम होता था वो विक्रांत के सामने अबाक होकर बैठा हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अचानक से पुलिस ने क्यों पकड़ लिया। विक्रांत उससे रूही की चोरी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहता था सर जो कुछ हुआ था वो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ रोनी ने बिना कुछ छुपाए ही विक्रांत को सारी सच्चाई बतानी शुरू की इस वक्त उसकी कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसने विक्रांत को बताना शुरू किया सर दरअसल ऐसा हुआ था कि अभी यहाँ सोलन में एक बिजनेसमैन फौरन से लौटकर आया हुआ था उसने अपने घर आते ही घर के भीतर एक सेफ हाउस बनवाया था तो ऐसे में हम लोगों को शक हुआ कि उसने ज़रूर कुछ न कुछ बेशकीमती सामान रखा हुआ है। तभी वो आनंद फानन में अपने घर के भीतर सेफ हाउस बनवा रहा है फिर हम लोगों ने उसके घर में चोरी करने का प्लान बनाया लेकिन उससे पहले ही रूही ने वहाँ जाकर चोरी कर ली थी ये तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो तुम्हें तो कैसे पता कि चोरी रूही नहीं की है विक्रांत बात की पूरी तह में जाना चाहता था ताकि कोई भी क्लू छूटने ना पाए अरे साहब सिंपल है उस सेफ हाउस के लॉक को बिना किसी ड्रिल मशीन के खोला गया था और ये काम हम लोगों में से रूही के अलावा कोई और नहीं कर सकता है दूसरी बात जब हम लोग प्लान बना रहे थे तब तक वो हमारे साथ ही थी और उसे सब कुछ पता भी चल गया था उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि हम लोग वहाँ चोरी करने का प्लान बना रहे हैं अच्छा तो वहाँ पर क्या सामान रखा था मतलब रूही ने क्या चुराया वहां से साहब अब हम लोगों को तो ये नहीं मालूम लेकिन इतना पता है कि वहाँ जरूर कोई कीमती और इल्लीगल सामान छुपा हुआ था क्योंकि तो चोरी होने के बाद उस आदमी ने एक एफआईआर तक नहीं किया उस आदमी को अपने खुद पकड़े जाने का डर था अब वहाँ क्या सामान था ये तो बस रूही को ही पता होगा क्योंकि तो उसने ही वहां पर चोरी की थी विक्रांत को याद आया कि रूही ने उसे ये सब बस नॉर्मली बताया था उसने तो बस इतना ही कहा था कि रोनी और उसके आदमियों को शक है कि तो उसने हीरे की चोरी की है रोही के मुताबिक रोनी को गलतफहमी हुई है लेकिन अब सच्चाई क्या है ये समझ नहीं आ रहा है वैसे जिस हिसाब से रोनी सब कुछ बता रहा था उसमें कुछ झूठ नहीं लग रहा लेकिन सवाल यहां पर ये है कि अगर रूही को हीरे मिल गए थे तो फिर उसने मेंटल हॉस्पिटल में जाकर दवा की चोरी की मतलब वो दवा खरीद भी तो सकती थी हालांकि ये भी तो हो सकता है कि रूही को वाकई में वहां से हीरे ना मिले हो हो सकता है कि चोरी करने के बाद भी उसे कुछ हासिल ना हुआ हो या फिर हीरों के अलावा कोई और चीज ही हाथ लग गई हो विक्रांत गहरी सोच में पड़ा हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने रोनी से कहा अच्छा ये बताओ की ये सब घटना कब की है मतलब रूही ने चोरी कब की थी तीन दिन पहले तीन दिन पहले जब हम लोग चोरी करने के लिए जाने वाले थे तो पता चला कि रूही पहले से ही वहां चोरी करके सारा माल गायब कर चुकी है फिर तो लगता है की ये पुलिस वाला भी उसके साथ मिला हुआ है वो उसका साथ दे रहा था रोनी ने पिछली रात विक्रांत का चेहरा भी ढंग से नहीं देखा था ऐसे में उसे ये नहीं पता था की वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ठीक सामने कुर्सी पर बैठा विक्रांत सक्सेना ही था विक्रांत भी इस वक्त रोनी के सामने अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करना चाहता था तो उसने बात बदलते हुए दूसरा सवाल किया अच्छा ये बताओ तुम रूही को कब से जानते हो साहब मैं तो उसे एक साल से जानता हूँ जब वो यहां आकर हमारी गैंग में शामिल हुई थी वो हमारे जो बॉस हैं छोटे मालिक वो उसे बहुत पसंद करते हैं रोनी ने विक्रांत को बताया साहब बहुत शाति लड़की है हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है वो यहाँ सोलन की है भी नहीं कहीं बाहर से आकर यहाँ बसी हुई है एक बात तो है साहब जो भी उसका गुरु है वो बहुत शातिर आदमी है सच बोल रहा हूँ मैं साहब धोनी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा क्योंकि जितनी शातिर तरीके से ये चोरी करती है और जैसा इसका दिमाग है ना ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है अब लड़की कोई भी लॉक हो कैसा भी लॉक हो सब ओपन कर देती है वो भी बिना किसी हथियार के मैं बोल रहा हूँ ना पक्का किसी न किसी ने इसको ये सब सिखाया उससे सीखकर कोई इन सब में इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता है विक्रांत बड़े ध्यान से रोनी की बातें सुन रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था एक बार के लिए विक्रांत को रोनी की सारी बातें सही मालूम पड़ रही थी जब रोनी ने रूही के गुरु की बात कही तो एक बार फिर आए विक्रांत के दिमाग में बेबे का ख्याल आ गया उसे लगा कि शायद कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि रूही के गुरु बेबे हो क्या पता बेबे से इसका कोई कनेक्शन हो कुछ कहा नहीं जा सकता अंत में विक्रांत ने रोनी को प्रोफेसर खुराना की फोटो दिखाते हुए इनकार कर दिया उसने तो कभी खुराना को देखा तक नहीं था अब भले ही रोनी ने खुराना को कभी ना देखा था और न पहचानता था लेकिन विक्रांत को अब भी पूरा यकीन था कि रोही का प्रोफेसर खुराना के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है वो प्रोफेसर खुराना को जरूर जानती है जिस तरह से उसने प्रोफेसर खुराना का नाम सुनने के बाद पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो निश्चित रूप से खुराना से परिचित है दूसरी बात विक्रांत को अच्छे से याद है जब पुलिस स्टेशन में रूही ने प्रोफेसर खुराना का नाम सुना था तो उसके एक्सप्रेशन अजीब तरीके से बदल उठे थे इस वजह से विक्रांत को पूरा विश्वास था कि रूही किसी न किसी तरह से खुराना को जरूर जानती है लेकिन अगर रूही ये जानती है कि प्रोफेसर खुराना कहाँ पर है तो फिर उसने पुलिस को उसके बारे में बताया क्यों नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूही ने जिस घर में चोरी की है वहाँ से खुराना का कोई कनेक्शन हो विक्रांत को सोचने लगा फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे उस व्यापारी के घर जाकर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उसके घर आए चोरी क्या हुआ था क्या पता चोरी का आइटम पता लगने के बाद खुराना का और रूही का भी कुछ पता लग सके विक्रांत ने तुरंत ही उस व्यापारी के बंगले का एड्रेस रोनी से ले लिया इस वक्त हर्ष मेडिकोर फार्मा के एम्प्लाइज को इंटरोगेट करने में लगा हुआ था वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी के भीतर काम करने वाले एम्प्लाइज में प्रोफेसर खुराना के साथ किस किस की दुश्मनी हो सकती है ऐसे में विक्रांत ने अपने साथ अनुष्का और हर्षित को लेकर तुरंत ही उस व्यापारी के बंगले की तरफ निकल पड़ा क्योंकि तो इस वक्त ये लोग प्रोफेसर खुराना के केस से रिलेटेड किसी काम से नहीं जा रहे थे इस वजह से विक्रांत ने इसके बारे में सोलन पुलिस में किसी को कुछ नहीं बताया उसने सोचा कि वो थोड़ी देर में ही उस व्यापारी से पूछताछ करके वापस आ जाएगा ऐसे में किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी अब तक थोड़ी शाम हो चुकी थी और पहाड़ी रास्तों पर जाम का माहौल हो चुका था इसका बंगला सोलन से शिमला की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ता था वहां पर कई सारे फार्म हाउस बने हुए थे जहां पर अक्सर लोग गर्मियों में छुट्टियां बिताने आया करते थे काफी देर तक जाम में फंसे रहने के बाद आखिर में विक्रांत उस व्यापारी के बंगले पर पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद विक्रांत ने उसके बिला के सामने अपनी गाड़ी को पार्क किया और फिर बिला के सिक्योरिटी गार्ड से गेट खोलने के लिए कहा लेकिन गार्ड ने बताया कि साहब अंदर नहीं है फिर आगे की पूछताछ में गार्ड ने विक्रांत को बताया कि उसमें रहने वाले व्यापारी का नाम हरदीप सिंह है और वो कोई पंजाबी व्यापारी है उसने ये विला रेंट पर ले रखा है विला को रेंट पर लेने की बात सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा आखिर इतने बड़े व्यापारी ने विला रेंट पर क्यों ले रखा है आखिर में उस गार्ड ने व्यापारी का फोन नंबर भी दिया लेकिन जब विक्रांत ने उसके नंबर पर कॉल किया तो फिर उसका कॉल भी नहीं पिक हुआ विक्रांत यहां तक आने के बाद यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था ऐसे में उसने दूसरी तरकीब निकाली वैसे इतने बड़े विला में पुलिस को घुसने के लिए सर्च वारंट लाना जरूरी होता है लेकिन अभी अगर विक्रांत सर्च वारंट लाने के लिए जाएगा, तो फिर काफी ज्यादा वक्त लग सकता है और बिना सर्च वारंट के गार्ड किसी भी हालत में विला के भीतर दाखिल नहीं होने देगा ऐसे में विक्रांत ने विला की दीवार को फाद अंदर जाने का प्लान बनाया वह चुपचाप गार्ड से बात करके बाहर निकलाया और फिर थोड़ा सा आगे जाकर इसकी बाउंड्री वॉल को फादने लगा उसके साथ ही अनुष्का और हर्षित दीवार फाद अंदर आ गए अंदर पहुंचने के बाद विक्रांत ने अपने एक शक को दूर करने के लिए फिर से हरदीप सिंह के नंबर पर कॉल किया इस बार तो विक्रांत को फ़ोन की घंटी बजती हुई सुनाई पड़ी विक्रांत शॉक्ड रह गया फोन अंदर बज रहा है इसका मतलब ये पंजाबी व्यापारी अंदर ही है तो फिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है क्या वजह हो सकती है विक्रांत खिड़की की तरफ बढ़ने लगा पर यह क्या कर रहे हैं हम लोग ये इलीगल है अचानक से हर्षि ने विक्रांत को रोकते हुए कहा बेटा लीगल काम के लिए लिया गया इलीगल स्टेप भी लीगल ही होता है समझे आ जाओ विक्रांत बिना हर्षित की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत की बातें सुनकर अनुष्का भी हंस पड़ी लेकिन सर बिना सर्च वारंट के किसी के घर में घुसना ये क्राइम है हम नहीं कर सकते ऐसा अरे अभी तुम सर्च वारंट लेने जाओगे ना तब तक खुराना एक और को टपका देगा समझे चुपचाप आओ पीछे विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिए उसने विला की खिड़की के पास पहुंचकर एक पत्थर उठाया और उसे खिड़की के कांच पर दे मारा तड़ाक की आवाज के साथ विला के लिविंग रूम की खिड़की का शीशा चकनाचूर होकर अंदर फर्श पर फैल चुका था विक्रांत के साथ अनुष्का और हर्षित दबे पांव इस खिड़की के रास्ते विला के भीतर दाखिल होने लगे